संकल्प का हनन करता है और सूत्र में बहुत बहुमूल्य बात साधक के लिए बहुत बहुमूल्य बातें और शिष्य वह संकल्प का हनन करता है और प्रयासों का स्थगन भय शायद आंतरिक मार्ग पर सबसे बड़ी कठिनाइयों में एक है और ऐसा भय नहीं जिससे हम संसार में परिचित हैं कुछ और ही तरह का भय भय दो प्रकार के है एक तो भय है जिसका प्रत्यक्ष कारण सामने होता है कोई आदमी छाती के सामने छुरा लेकर खड़ा है आप भयभीत होते इस भय का कारण प्रत्यक्ष है सामने एक और भय एक तो भय का ये आयाम है जहाँ कारण होते हैं। कारण बाहर होते हैं भीतर आप भयभीत होते हैं कारण भी भय पैदा नहीं करते सिर्फ जो भय भीतर जगा है उसे सोया है उसे जगा देते वो जो भीतर छिपा है उसे प्रकट कर देते कोई छुरा के छाती के सामने खड़ा हो तो उसके छुरे से भय पैदा नहीं होता भय तो भीतर है छुरे से प्रकट हो जाता लेकिन कारण साफ है। दूसरा भय और भी गहरा है जो छुरे के कारण या किसी स्थिति के कारण नहीं अनुभव होता बल्कि भीतर जो भय पड़ा है उसके कंपन से ही प्रतीत होता है अकारण प्रतीत होता है अध्यात्म के मार्ग पर वो जो अकारण भय प्रतीत होता है वही बात है और जैसे जैसे व्यक्ति संसार से दृष्टि हटाने लगता है वैसे वैसे कारण विलीन होने लगते है और खुद का ही भय कंपित होने लगता है अब कोई कपाने वाला नहीं होता अपना ही भय कारण वाले भय से कोई तो छूटना आसान क्योंकि कारण की रुकावट की जा सकती है कारण से बचाव किया जा सकता है कोई छुरा लेके खड़ा होता, आप तलवार लेके खड़े हो सकते अपने चाँ पर सुरक्षा की दीवान बना सकते हैं बीमारी हो तो औषधि का इंसान हो सकता है बाहर जो कारण है उनके विपरीत कारण बाहर निर्मित किए जा सकते हैं और भय से सुरक्षा मिल जाती लेकिन जब अकारण भय का पता चलता है कि भय बाहर से नहीं आ रहा कोई जगह नहीं रहा भय मेरे भीतर ही मेरी आत्मा नहीं है मैं अपने से ही कपरा हु कोई मुझे कपा नहीं कंपन मेरा ही है मेरे अस्तित्व में ही ये कंपन छिपा है तब बड़ी कठिनाई होती कि उपाय क्या हो इस भय को मिटाने के लिए क्या किया जाए इससे सुरक्षित होने के लिए कौन सा आयोजन हो कोई आयोजन काम न देगा सांसारिक भय से बचना आसान है हम सभी ने इंतजाम कर लिया है। सांसारिक भय से बचने का हमारी पूरी समाज की व्यवस्था सांसारिक भय से बचने का उपाय तो पुलिस है अदालत है कानून है राज्य वो सब हमारे उपाय है बाहर के भय से बचने के लेकिन भीतर जो भय है उससे बचने के लिए आदमी क्या करे और उससे न बच सके तो आजम जगत में कोई प्रवेश नहीं हो पाया क्योंकि वो तो जगत ही भीतर का है वहां बाहर कुछ है ही नहीं जिससे इंतजाम हो सके बचाव हो सके वहां आप होंगे अकेले और आपका भय होगा अकारण भय एक वृक्ष हवा के झोंके में कपता है तो हवा के झोंके को रोका जा सकता है लेकिन एक वृक्ष अपने अस्तित्व में अपनी जड़ों नहीं कंपन को लिए और कपता है तब क्या किया जाए इसी भय की चर्चा है और यही भय संकल्प का हनन कर देता है जितना ही भीतर होता है कंपन उतने ही आप दृढ़ नहीं हो पाते जितना होता है भीतर कंपन आपको अपनी बात का कोई भरोसा नहीं हो पाता आप जानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो कहते समय भी आप कप रहे आप जानते हैं जो आप निर्णय ले रहे हैं निर्णय लेते समय भी, भी कप रहे आप जानते हैं कि आपका संकल्प सदा अधूरा है और अधूरा संकल्प संकल्प नहीं अधूरा संकल्प संकल्प का कोई अर्थ ही नहीं होता कोई आदमी कहे कि मैं आधा तैयार हूँ इसका कोई अर्थ नहीं होता तैयारी या तो पूरी होती है या नहीं होती आप अगर कहें कि मैं छलांग लगाने को आधा तैयार हूँ तो कैसे छलांग होगी एक पैर तैयार नहीं है और एक पैर तैयार है आधे आप तैयार आधी आत्मा जमीन को पकड़ेंगे और आधी आत्मा छलांग लगाना चाहती है छलांग होगी कैसे छलांग तो तभी हो सकती है जब तैयारी पूरी हो जरा सा भी विपरीत भाव मन में है तो छलांग नहीं हो सकती और जो भय से कपड़ा है उसमें विपरीत भाव सदा बना रहता है उसे अपने तो भरोसा नहीं हो सकता जो भय से कपड़ा है इसलिए तो महावीर ने अभय को साधक के लिए पहली सीढ़ी कहा है। और ठीक कहा है क्योंकि जब तक अभय न हो जाए तब तक तो कुछ भी न होगा बड़ी मजे की घटना महावीर के संदर्भ में संदर्भ में घटी और वो ये कि महावीर ने कहा है कि जब तक तुम अभय को उपलब्ध नहीं होते तब तक तुम अहिंसक नहीं हो सकोगे आदमी हिंसक इसीलिए तो है कि भयभीत है हिंसा भय का बचाव है कोई मुझे न मार डाले इसलिए मैं खुद ही मारने को तैयार हूं और कोई मुझे मारने आए इसके पहले ही मैं उसे मारने चला जाता और बचना हो तो यही उचित है कि आक्रमण के पहले ही आक्रमण कर दिया जाए क्योंकि जो पहल करता है आक्रमण में वो आगे निकल जाता है हिंसा इसीलिए इतनी हमारे मन को घेरे हुए कि हम भीतर भयभीत हैं हम डरे हुए मुस्लिम दूसरे को डराना चाहते हैं। और हमें एक ही अनुभव है निडर होने का वो तब हमें होता है जब कोई हमसे डरता है तो हमें निडर होने का अनुभव होता है तुलनात्मक तो अगर आप किसी को डरा सकते हैं तो आपको आनंद आता है आपको लगता है कि ठीक अब मैं डरने वाला नहीं हूं डराने वाला हूं वो जो आपसे ज्यादा डरता है आपके सामने कपता है उसको देख आपको भरोसा आता है की मैं कम कपरा हूं। या आप अपने कंपन को ही भूल जाते हैं सम्राट होने का मजा क्या होगा सत्ता में होने का मजा क्या है हिंसा का मजा है जो में है वो आपको कपा सकता है जिसके हाथ में शस्त्र है वो आपको कपा सकता है हाथ में धन है, है। वो आपको कपा सकता है। और जिसके चारों तरफ लोग कपते रहते हैं उसको ये भरोसा रहता है कि मैं कपने वाला नहीं कपाने वाला हूं हिटलर के संबंध में उसके एक अत्यंत विश्वास पात्र निकट व्यक्ति ने किसी को पत्र में लिखा है की हिटलर जब भी किसी को मरवाता था तब बहुत प्रसन्न होता था अक्सर अपने सामने वो किसी को गोली मरवा के जब मरवा डालता था सामने ही कोई तड़फ के शांत हो जाता था तो उसके चेहरे पर ऐसी शांति और आनंद की लहर छा जाती थी तो उस अत्यंत निकट जन ने हिटलर से पूछा की तुम इतने प्रसन्न क्यों हो जाते हो जब कोई मरता है तो हिटलर ने कहा कि मुझे ये भरो आता है कि मैं मरने वाला नहीं मारने वाला हूं मौत मेरा कुछ भी न बिगाड़ सकेगी जब मैं किसी को मार डालता हूं तो मैं मौत का मालिक हो गया नादिर को तैमूर को चंगेज को नेपोलियन को सिकंदर को हिटलर को स्टालिन को माओ को जो तीत होता है दूसरे को नष्ट करने में वो इस बात का है कि मैं जब नष्ट कर सकता हूं स्वयं तो मुझे कौन नष्ट कर सकेगा तुमना में जो हमसे ज्यादा डरता है हम उससे बड़े हो जाते हैं, और इसलिए हर आदमी अपने आसपास किसी न किसी को डराता रहता है अगर एक दफ्तर में जाए तो मालिक मैनेजर को डरा रहा है मैनेजर अपने नीचे के हेड क्लर्क को डरा रहा हेड क्लर्क अपने क्लर्क को डरा रहा क्लर्क चपरासी को डरा रहा चपरासी लौट के अपनी पत्नी को डरा रहा पत्नी अपने बच्चों को डरा रही और ये चल रहा है। बच्चे को कुछ नहीं सूझता तो अपने गुड्डे की टांग तोड़ उसको उसको नष्ट कर देता है और प्रसन्न होता है अगर हम समाज को देखे तो उसमें डर परत दर पर भय का संबंध है और अगर पति पत्नी को नहीं डराए तो पत्नी पति को डरा रही है ऐसा घर पाना बहुत मुश्किल है जहां न पति पत्नी को डरा रहा हूं न पत्नी पति को डरा रही हूं और अगर ऐसा घर मिल जाए तो समझना कि वो घर है बाकी तो सब हायरेर की है सताने की एक दूसरे को परेशान करने का इंसान अपने से कमजोर की तलाश है क्योंकि उसके सामने हम सब शक्तिशाली मालूम पड़ते तलाश है उसके सामने हम धनी मालूम पढ़ते अपने से मून की तलाश है क्योंकि उसके सामने हम, हम ज्ञानी मालूम पढ़ते पर अगर इस सारी खोज को हम ठीक से देखें तो ये सारे संबंध रुगण है और भय पर खड़े ये जो भय है ये मिटता नहीं किसी को डराने सिर्फ छिपता है और छिपा हम रहे हैं जन्मों से और रक्की भर भी मिटा नहीं पाए, सच तो ये जितना हमने छिपाया है उतना ही उसका मिटाना मुश्किल हो गया है क्योंकि छिपा छिपा के हमने ही उसे ऐसे अंधेरे में डाल दिया है जहां खुद भी वो दिखाई नहीं पड़ता कि कहा है सूत्र कहता है और भय संकल्प का हनन करता है और प्रयासों का स्थगन तब हम सोचते बहुत हैं कि करें और कर कभी भी नहीं पाते हजार बार सपना लेते हैं कि उठाए पैर उठाते कभी भी नहीं विचार ही करते रहते हैं करने का विचार से तो कोई यात्रा होती नहीं कितनी बार तय करता है आदमी अपने को बदल डालने का लेकिन वो बदलाहट की कोई शुरुआत नहीं होती वो हमेशा स्थगित करता है पोस्टपोन करता है कि कल करेंगे शुरू और कल कभी नहीं आता कल यही मन फिर आगे पर टाल देता है आगे पर टालना हमारी बड़ी तरकीब है उससे हमें दोनों बातें सदी रहती है हमें ये भी नहीं होता की हम बदलाहट का कोई उपाय नहीं कर रहे कल करेंगे आयोजना कर रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं इसलिए मन में यह भी भरोसा रहता है कि हम बदलने की तरफ चल रहे हैं और चलते भी कभी नहीं कौन सा भय हमें रोकता है चलने से? वो कोई कारण वाला भय नहीं है जो हमें रोकता है वो हमारी भयभीत अवस्था है सोरेन किरगार ने कहा है कि आदमी को जितना ही मैं समझा उतना ही मैंने पाया कि आदमी एक कंपन है जस्ट ए ट्रेबलिंग भीतर उसके सब कपड़ा है तो इस बात को पहले तो इस भांति अनुभव करें कि भय के कारण बाहर नहीं भय भीतर है कारणों से सिर्फ पता चलता है प्रकट होता है जैसे कि कोई आपके हाथ में छुरा मार दे तो खून की धार निकल पड़ती है छुरे से खून की धार पैदा नहीं होती खून की धार तो बह रही थी छुरे से प्रकट होती है ऐसे ही भय की धार भी आपके भीतर बह रही है जब कोई छुरा ले के सामने खड़ा होता वो धार फूट पड़ती वो भी आपके ही भीतर है जैसे खून आपके भीतर खून दिखाई पड़ता है वो दिखाई नहीं पड़ता इसलिए आपके ख्याल में नहीं आता जब कोई आपके सामने छोरे पर धार रखने लगता है तो जो लहर आपके भीतर होने लगती है वो छोरे से नहीं आ रही छोरे से केवल आपको स्मरण आ रहा है जो दबी थी वो मुखर हो रही है। जिसको आप छिपा के बैठे थे वो गतिमान हो रहे जिसको आप भूल गए थे उसको आपको पुनः स्मरण करना पड़ रहा है बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे कि जाओ मरघट पर और महीनों मृत्यु पर ध्यान करो और जब कोई लाश लाई जाए तो बैठ जाओ और उस पर शांति से एकाग्र होकर उसे देखते रहो फिर जब अर्थी सजे तो देखते रहो निरीक्षण करो विचार मत करो सिर्फ देखो कि मौत में क्या हो रहा है फिर जब जलने लगे लाश और राख हो जाए सब और जब प्रिजन विदा हो जाए रोकर तो बैठे रहो सुलगती आग बुझती आग के पास अभी अभी जो था अब नहीं धीरे धीरे तुम्हें अपनी लाश भी दिखाई पड़ने लगेगी आज नहीं कल तुम्हें स्मरण आ जाएगा कि कोई तुम्हें भी लेके मरघट की तरफ आ रहा है और तुम्हारे प्रिजन भी इकट्ठे होकर तुम्हें चिता पर चढ़ा देंगे और तुम भी राख हो जाओ तब बहुत भय पकड़ेगा उस भय से भागना मत मरघट से तुम तो जमी ही रहना आपको पता है लोग कहते हैं मरघट में मत जाना वहां भूत है भूत नहीं है आपका वहां आपका भय वहाँ प्रकट होता है मगर आदमी हमेशा बाहर चीजों को स्थापित कर देता है मरघट पर भय की वजह से भूत मालूम करते भूत की वजह से भय नहीं होता भूतों को रहने के लिए काफी जगह है और भूत भी मरघट न चुनेंगे रहने के लिए क्योंकि आप ही तो भूत होंगे कभी भूत भी मरघट चुनने वाले नहीं भूत भी मरघट से उतना ही डरते जितना आप डरते मरघट पर जो डर है वो भूत का नहीं है डर की वजह से भूत अनुभव होता है मरघट है मौत उसका प्रतीक उसके पास जाते ही आपके भीतर वो जो छिपा है वो तरंगित होने लगता है आपके भीतर का भय का सरोवर कंपित होने लगता है उस कंपित अवस्था में आपको भूत प्रेत दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं वो प्रदूषण है। वो आपका भय बाहर फैल के दिखाई पड़ता है तब हिल जाता है हवा में और आपको किसी के पदचाप सुनाई पड़ जाते और एक पत्ता गिर जाता है वृक्ष से जरा सी आहट आप भाग खड़े होते फिर भागने से आप अपने ही भय को और बढ़ा लेते जो भय छोटा सा था भागने से और बड़ा हो जाता है क्योंकि अब आप और अच्छी तरह कंपित हो सकते अब आप अपने ही भय के जाल में ग्रसित होते जा रहे और तब कुछ भी हो सकता है और तब आपको कुछ भी दिखाई पड़ सकता है और वो इतना साकार होगा कि आप कभी भी मानने को राजी नहीं होंगे कि वो असत्य था लेकिन भूल हो रही है जो पर्दे पे दिखाई पड़ रहा है वो पर्दे पे नहीं है वो प्रोजेक्टर में फिल्म ग्रह में आपकी पीठ के पीछे प्रोजेक्टर लगा हुआ था उसकी तरफ कोई देखते ही नहीं दो छोटे से छेद से प्रोजेक्टर की मशीन चित्रों को फेंकती रहती आप देखते हैं पर्दे पर पर्दा होता है सामने प्रोजेक्टर होता है पीछे पर्दे पर जो दिखाई पड़ता है वो पर्दे में नहीं है सिर्फ पर्दे पर दिखाई पड़ता है। जो पर्दे पे दिखाई पड़ता है वो पीछे जो मशीन है करने की उसमें छिपा है जब आपको भूत दिखाई पड़े तो आप जरा पीछे लौट के अपने में देखना वहां भय है किसी भी तरह के भूत हो जिनसे भय पैदा होता है तो हमारी नजर तत्काल पर्दे पर पकड़ जाती है और हम भूल जाते हैं कि हम ही उसे फैला रहे हैं हमारे भीतर से ही वो निकल के बाहर खड़ी हो रही है छायाएं, सब भूत सब भय के जो कारण हमें बाहर दिखाई पड़ते वे हमारा ही सृजन है और फिर हम इतना उपद्रव अपने चारों तरफ खड़ा कर लेते हैं पर उसमें एक सुविधा है ये मानने में आसानी रहती है कि कोई हमें भयभीत कर रहा है जुम्मा किसी और का हो जाता है उत्तरदायित्व तो किसी और का है अगर आप भाग रहे हैं तो आप नहीं भाग रहे भूत आपको भगा रहा है जुम्मे वाली भूत की हो गई आप जुम्मे वाली से बच गए आप ही भाग रहे हैं और आप खड़े हो जाएं तो भूत भागना शुरू कर देता है विवेकानंद ने लिखा है बहुत बार कहते थे कि पहली पहली बार जब सन्यासी होकर वो काशी पहुंचे तो काशी के बंदरों ने उन्हें बहुत सताया एक झाड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे बंदर वहां इकट्ठे हो गए डराने लगे विवेकानंद ने बचने का उपाय किया जब भी कोई डराए तो बचने का उपाय करना पड़ता है और जब आप बचने का उपाय करते हैं, तो आप डरने वाले का साहस सड़क में लगे पीछे उस झाड़ से हटने लगे बंदर चारों तक से और पास आने लगे विवेकानंद ने भागने का विचार किया कि बंदर झपट पड़े विवेकानंद भागे तो बंदरों की भीड़ और भी जो पर थे वे भी नीचे उतर आए अचानक विवेकानंद को ख्याल आया तो मुसीबत हो जाएगी तो आज मुझे मारी ख्याल आया कि कहीं मेरे भय को देख तो ये इतने ज्यादा साहसी नहीं हुए जा रहे लौट के खड़े हो गए खड़े होते ही से बंदर छिटक गए विवेकानंद बंदर की तरफ आगे बढ़े बंदर भाग के वृक्षों पर चढ़ गए फिर विवेकानंद बार बार इस बात को कहे कि उस दिन मुझे भय का सारा सार समझ आ गया जिससे भयभीत हो जाओ वो तुम्हारा पीछा करेगा तुम उसके पीछे लग जाओ वो अपना बचाव करेगा तुम खड़े हो जाओ भयभीत मत हो सारे जगत से तुम्हें भयभीत करने के सारे कारण तिरोहित हो जाते भय भीतर है कारण पर्दे से ज्यादा नहीं है बहाने और ये भय संकल्प को नष्ट कर देता है आप इकट्ठे नहीं हो पाते इस भय के कारण डमाडोल ही होते और तब स्थगित करते चले जाते हैं स्थगन भी भय है यदि शील गुण का अभाव हो तो यात्री के पांव लड़खड़ाते और चट्टानी पत्थर कर्म के पत्थर उसके पांव को लघु लुहान कर देते इस भय से बचने के लिए क्या किया जाए शील उपाय समझ में देता है आप को ख्याल है कि अगर आप असत्य बोले तो आपके भीतर कंपन बढ़ जाता है झूठ बोलने वाला कपता है? सच बोलने वाला नहीं कपता अब तो हमने यंत्र खोज लिए जिनसे आपका झूठ बोलना फौरन पकड़ा जाता है क्योंकि आपका कंपन यंत्रों में खबर दे देता तो है नीचे आप और किस मात्रा में कप रहे पश्चिम की अदालतों में लाइव का उपयोग शुरू किया है। आप उससे बच नहीं सकते आप कुछ भी करें आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं पूछा जाता है कि इस समय घड़ी में कितना बजे घड़ी सामने अदालत में लगी झूठ बोलने का कोई कारण नहीं आप कहते बारह बजे नीचे का वो जो मशीन है वो काम करना शुरू कर देती है कि अभी याद भी नहीं कपड़ा अभी इसमें कोई कंपन नहीं क्योंकि कंपन तो इलेक्ट्रिकल है पूरा शरीर विद्युत की तरंगों से भर जाता है तो विद्युत की तरंग यंत्र पकड़ लेता है आपके पैर के नीचे यंत्र लगा है वो कह रहा है कि ठीक अभी ये आदमी नहीं कपड़ा है आपसे पूछा जाता है इस कपड़े का रंग क्या है आप कहते हैं नीला है। अभी भी नहीं कपड़ा ऐसे दस पांच प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें आप झूठ बोल ही नहीं सकते फिर आपसे पूछा जाता है क्या आपने चोरी की छाती में धक्का लगता है नीचे यंत्र में भी धक्का लग जाता है भीतर आप जानते हैं चोरी की और ऊपर आप कहते हैं नहीं की दो हिस्से हो गए आप इकट्ठे नहीं है बट गए क्योंकि आप दुनिया को झूठ कहते हैं कि चोरी नहीं की आप अपने को कैसे झूठा करेंगे भीतर आप जानते हैं कि चोरी की और बाहर आप कहते हैं चोरी नहीं की आपकी तरंग विभाजित हो गई नीचे ग्राफ कट गया और आपके हृदय की धड़कन बढ़ गई और आपके हाथ पर की विद्युत धारा गतिमान हो गई अब आप कपने लगे अब आप जानते हैं कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं कहीं ये बात खुल ना जाए कहीं कोई गवाह न मिल जाए ये बात तो झूठ है अब आप बचाव में पड़ गए। ये यंत्र नीचे पकड़ लेगा जब आप असत्य बोलते हैं तब आप कपते जितना आप कपते हैं उतना आप भय को शक्ति दे रहे हैं क्योंकि भय कंपन है जब आप क्रोध करते हैं तब आप कपते जब आप घृण करते हैं तब आप कपते आप भय को बढ़ा रहे हैं तो जो घृणा से भरा है क्रोध से भरा है विद्वेश से भरा है ईर्षा से भरा है वो भय को बढ़ा रहा है ये सब भय के भोजन सील का अर्थ है भय के भोजन से बचना जिनसे भय बढ़ता है और कंपन बढ़ता है वैसे कामों विचारों से बचना ताकि कंपन कम हो जाए ठीक इसकी विपरीत बात भी क्योंकि तो कुछ चीजें हैं जिनसे कंपन बढ़ता है और कुछ चीजें जिनसे कंपन घटता है अगर घृणा से बढ़ता है तो प्रेम से घटता है इसीलिए जब हम गहरे प्रेम में होते हैं तो भय नहीं पकड़ता प्रेम भयभीत होते ही नहीं और जो एक दूसरे से भयभीत हैं उनके बीच प्रेम का पुष्प कभी पैदा नहीं हो पाता कोई उपाय नहीं क्योंकि भय और प्रेम का कोई संबंध नहीं सब तक धोखा हो जाता है घृणा से कंपन बढ़ता है आपका रोणारोणा वस्तुतः कंपन अनुभव कर सकते हैं यंत्र की कोई जरूरत नहीं क्रोध में आप कपते हैं यह कंपन आपके पूरे शरीर की विद्युत धारा में फैल जाता है प्रेम में आप थिर हो जाते हैं। पश्चिम का एक मनोवैज्ञानिकों का समूह कुछ बंदरों पर प्रयोग कर रहा था छोटे बंदर के बच्चों पर प्रयोग अनूठा है और बड़े कीमती की उन्होंने दो इन छोटे बच्चों के लिए दो बंदरिया बनाई थी उनकी माताओं काम करेंगी झूठी एक थी तारों की बनी हुई मादा स्तन थे उसके और स्तन से दूध बच्चों को मिलने वाला था लेकिन तारों का बना हुआ पूरा ढांचा था और दूसरा दूसरी मादा थी उससे दूध मिलने वाला नहीं था लेकिन वो ऊन से बनी हुई थी ढांचा और भीतर उसकी बिजली चल रही थी जिस उत्तप्त थी बंदर दूध पीने तो चले जाते थे तार वाली माँ के पास लेकिन बस दूध पी के हट जाते थे और तथ्य चढ़ जाते थे उस मां के पास जहां उन्हें गर्मी का अनुभव होता है उससे लिपटे रहते अनुभव यह हुआ कि अगर बंदरों को भयभीत कर दिया जाए तो फिर वो दूध पीने भी नहीं जाते थे दूसरी मां के पास भूखे रह जाते लेकिन उस मां के पास रहते जिससे उन्हें प्रेम की गर्मी का आभास होता तार वाली मां के पास भी कपते रहते हैं ऊन वाली मां के पास वे शांत हो जाते उनका कंपन बंद हो जाता भरोसा कोई प्रेम भी नहीं है वहां केवल गर्मी है लेकिन भरोसा ख्याल वहां प्रेम की गर्माहट है उनको आश्वस्त कर दीजिए फिर इन मनोविज्ञान मनोविज्ञानिकों ने कुछ बंदरों को तार वाली माँ के पास ही बड़ा किया और कुछ बंदरों को ऊन वाली माँ के पास बड़ा किया ऊन वाली माँ के पास जो बच्चे बड़े हुए वे कम भयभीत होते थे तार वाली माँ के पास जो बच्चे पैदा हुए बड़े हुए वो सदा भयभीत रहते थे सदई कपते रहते डरे रहते प्रेम के क्षण में भय कम होता है आपको प्रेम के क्षण में जो सुखद अनुभूति होती है वो भय के कम होने की। और अगर प्रेम वस्तुता पूरी गहराई पर पहुंच जाए तो मृत्यु भी भयभीत नहीं करती प्रेमी को अगर मृत्यु भी सामने खड़ी हो तो प्रेमी के चित्त पर उससे कोई भय नहीं आता प्रेमी मृत्यु में भी शांति से जा सकता है बिना व्यात हुए तो घृणा है सील के विपरीत प्रेम है सील, क्रोध सील के विपरीत अक्रोध क्षमा सील। आप खोज जिस जिस से आपका कंपन बढ़ता हो वो सील नहीं है और जिस जिस से आपका कंपन कम होता हो आपका भय छीन होता हो वो सील है अगर महावीर और बुद्ध अभय हैं तो अभय होने का कारण ये नहीं कि आप उनको छुरा मारेंगे तो नहीं मर जाएंगे मर ही जाएंगे क्या आप उनको जहर दे देंगे तो नहीं मरेंगे मर ही जाएंगे अभे तो इस कारण कि उनके भीतर जिन जिन चीजों से कंपन पैदा होता था उनके भोजन स्रोत समाप्त कर दिए गए भै को भी भोजन चाहिए हम भय को इकट्ठा कर रहे हैं और भोजन भी दे रहे हैं मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं भय से तो छूटना है लेकिन अगर मन से तो कि तप क्रोध से घृणा से ईर्षा से छूटना पड़े क्रोध से सीधा नहीं छूटा जा सकता भय से सीधा नहीं छूटा जा सकता भय से छूटना चाहे और भय के सारे भोजन जुटाते रहे तो कैसे होगा तब आप अपने ही विपरीत काम में लगे बुद्ध ने सील को सुरक्षा कहा है फील में सत्य प्रेम करुणा क्षमा सब आ जाते वे सब गुण जो आपके भीतर से भय को विसर्जित कर देते सील का अभाव हो तो यात्री के पांव लड़खड़ाते और चट्टानी पथ पर कर्म के पत्थर उसके पाव को लहूलुहान कर देते तो ध्यान रखना धर्म के लिए सील का मूल्य नीति का मूल्य नहीं इसलिए नहीं सत्य बोलना कि झूठ बोलने से दूसरों को हानि होती है इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं इसलिए क्रोध मत करना कि दूसरों को दुख होता है इससे भी धर्म का कोई लेना देना नहीं ये नैतिक व्यवस्था की बात है धर्म उन्ही शब्दों का उपयोग करता है लेकिन उसका प्रयोजन भिन्न है धर्म कहता है इसलिए झूठ मत बोलना की झूठ बोले की तुम कपे और तुम कपे की आगे की यात्रा असंभव है इसका दूसरे से कोई संबंध नहीं दूसरों को लाभ हो जाएगा लेकिन वो प्रयोजन नहीं तुम तो असत्य बोलो की कपे फिर इन कपते पैरों से उस पर्वत शिखर पर नहीं जाया जा सकता जो कि परम अनुभव है और जिसके बिना जीवन सदा नरक बना रहेगा क्रोध से दूसरे को हानि होती है निश्चित न क्रोध करेंगे दूसरे को लाभ होगा वो भी निश्चित पर धर्म के लिए वो प्रयोजन नहीं वो गौन बाय प्रोडक्ट उप उत्पत्तियां एक आदमी गेहूं बोता है भूसा भी पैदा हो जाता है भूसा पैदा करने के लिए कोई गेहूं नहीं बोता गेहूं पैदा करने के लिए बोता है भूसा भी पैदा हो जाता है वो दूसरी बात ठीक भूसा जैसी है नीति धर्म के लिए वो पैदा होती पर वो लक्ष्य नहीं आप ही हैं लक्ष्य और तब धर्म एक वैज्ञानिक व्यवस्था हो जाती है मामला साफ है इसलिए नहीं कहते आपसे कि क्रोध मत करो क्योंकि दूसरे को दुख देना बुरा है और दूसरे को दुख दोगे तो नरक चले जाओगे नहीं इसलिए क्रोध मत करो कि क्रोध के कारण तुम अभी नरक में हो चले जाओगे ये की बात है वो भी तरकीब है हमारी आगे रखेंगे तो उपाय बना सकते हैं बीच में कुछ क्रोध कर लेंगे माफी मांग लेंगे इसके पहले की नर्क जाए क्षमा कर लेंगे कसम खा लेंगे व्रत ले लेंगे कुछ पुण्य कर लेंगे कुछ दान कर लेंगे तीर्थ यात्रा कराएंगे तो इसके पहले की नर्क में ढकेले जाएं हम कुछ इंतजाम कर लेंगे समय अगर मिल जाए लेकिन मैं आपसे कहता हूं समय बिल्कुल नहीं समय है ही नहीं क्रोध किया कि आप नर्क में हैं दोनों के बीच उपाय नहीं क्षण भर का भी प्रेम किया कि आप स्वर्ग में है उपाय नहीं बीच में जगह अंतराल नहीं साधक के लिए तो दृष्टि इस पर ही टिका रखनी है इस खोज खोज में, में दुख के पार ले जाने वाली खोज में। कौन उसके पैरों को मजबूत करेगा क्या उसके पैरों को मजबूत करेगा वही नीति है वही सीध है ओ साधक अपने पांवों को दृह कर शांति सत्व में अपनी आत्मा को नहला क्योंकि अब तो उसी के नाम के द्वार को पहुंच रहा है बल और दैरी का द्वार अपने पाओ को दृढ़ कर उसका मतलब इतना ही है कि ऐसा कुछ भी मत कर जिससे तू कपे ऐसा कुछ कर जिससे तेरा कंबन ना हो तू ठहर सके खड़ा हो सके पैरों में बल शारीरिक बात नहीं पैरों में बल आत्मिक बात है वो जो पैरों में खड़े होने का बल है इस पथ पर वो तभी आएगा जब मेरे भीतर कपती हुई आत्मा अकम्प हो जाए जैसे कि किसी घर में जहां हवा के लिए आने का उपाय ना हो कोई दिया जलता, उसकी लो अकंप जलती हो वैसी जब मेरे भीतर अकम्प भावदशा बने तो ही मेरे पैरों में बल होगा इस पथ के लिए संसार के पथ के लिए बहुत अड़चन नहीं है वहां कपते पैरों से मजे से चला जा सकता है सब तो यह है कि वहां जितने कपते पैर हों उतनी ही यात्रा सुगम होती संसार के रास्ते पर कपते पैर ठीक है वो पूरा रास्ता ही कपड़ा है वहां वहां पैरों को ठहराने का उपाय ही नहीं और वहां जितने आपके कवते पाए हैं उतनी आप तेजी से यात्रा कर लेंगे वहां ठहरे में आदमी की कोई गति नहीं वहां तो भागते दौड़ते आदमी की गति है लेकिन संसार के पास उसे हम सत्य कहे मुक्ति कहे परमात्मा कहे जो भी नाम दे उसकी तरफ जाने वाले आदमी के पैर अकंप चाहिए कैसे होंगे अकंप धैर्य से हम कब क्यों जाते हैं इतने जल्दी धैर्य की बड़ी कमी है थोड़ी भी प्रतीक्षा नहीं कर पाते रक्त भरने रुक पाते हमारी हालत वैसी है जैसे छोटे बच्चे छोटे बच्चे आम की गोई को बो देते हैं जमीन लेकिन घड़ी आधा घड़ी में उखाड़ फिर देखते हैं अंकुर आया कि नहीं अंकुर कभी नहीं आएगा क्योंकि दिन में दस बार तो वो निकाल ली जाएगी जमीन से अंकुर आ सकता था एक महीने दो महीने की प्रतीक्षा करनी जरूरी थी पानी देना जरूरी था और गोई छिपी रहे जमीन के गर्भ में ये जरूरी था उसे बार बार निकाल लेना खतरनाक है और हम सब छोटे बच्चे हैं अध्यात्म के जगत में मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं तीन दिन हो गए अध्यान करते अभी कुछ हुआ नहीं ये गोई को निकाल निकाल के देखना ये तो रास्ता आप बना रहे होंगे कि कभी भी ना हो सकेगा दिनमग्न हो सकता है लेकिन तब बड़ा धैर्य चाहिए तीन जन्मों में भी ना होगा धैर्य की कमी होता धैर्य प्रयास को गहराई दे देता है अधैर्य उथलापन ला देता है अधैर्य की वजह से हम ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं धैर्य तीव्रता देता है और गहराई में उतरने की संभावना बन जाती है महाकाश्यप बुद्ध के पास आया तो बुद्ध से महाकाश्य ने पूछा कि कितना समय लगेगा कब आएगी वो घड़ी जब मैं भी बुद्ध हो जाऊ बुद्ध ने कहा अगर तूने दोबारा पूछा तो समय बहुत लग जाएगा। फिर मैं भी तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता अभी तू क्षम है नया नया पहली दफा आया पूछ लिया कोई हर्ज ने अब दोबारा मत पूछा तो जल्दी हो सकती है बात फिर महाकाश्यप का दूसरा ही उल्लेख है बस दो ही उल्लेख है बुद्ध के जीवन में महाकाश्यप के और उनका सबसे कीमती शिष्य था एक ये उल्लेख है और एक और उल्लेख है कि वर्षों बाद कोई चालीस वर्ष बाद एक दिन बुद्ध आके मौन बैठ गए हैं मंच पर उनके हाथ में एक कमल का फूल और वो फूल को देखे चले जाते हैं और हजारों लोग इकट्ठे हुए और वो सुनना चाहते हैं और बुद्ध बोलते नहीं मौन बैठे और उस फूल को देखे चले जाते ऐसा कभी ना हुआ था आखिर किसी ने खड़े होकर कहा कि ये कब तक चलेगा हम सुनने आए हैं दूर से आख चुप बैठे तो बुद्ध ने कहा कि जो मैं शब्दों से कह सकता था वो मैं कई बार कह चुका आज मैं वो कह रहा हूं जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता अगर कोई समझता हो तो इशारा करे हजारों लोग इकट्ठे थे सन्नाटा छा गया शब्द ही समझ में नहीं आते तो निश्चित तो क्या समझ में आया लेकिन एक खिलखिलाहट की आवाज भीड़ में गूंजी और बुद्ध ने कहा कि मालूम होता है महाकाश्य पकड़ो से भागने जाए चालीस साल पहले इस आदमी की वाणी सुनी थी आज इसकी हंसी सुनी बुद्धन का महाकाश्यप क्यों हंसता है तो? क्या हुआ तुझे तो महाकाश्यप ने कहा जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था वो हो गया शब्द से नहीं हुआ आपके मौन से हो गया तो बुद्ध ने वो फूल जो उनके हाथ में था महाकाश्यप को दिया और कहा कि जो मैं शब्दों से दे सकता था मैंने दे दिया सबको और जो मैं शब्दों से नहीं दे सकता था वो मैं महाकाश्यप को देता हूं फिर महाकाश्यप की एक अलग परंपरा बनी शिष्यों की जिसमें मौन हस्तांतरण की व्यवस्था हुई उसमें 28 महागुरु हुए भारत में और शिष्य को तभी दान मिला उस ज्ञान का जब वो इस घड़ी में आ गया धैर्य की वर्षों शांति प्रतीक्षा और जरा भी अधैर्य नहीं कि कब हो कब होने का सवाल ही नहीं न भी हो तो चलेगा जब इस अवस्था में कोई शिष्य आ गया तो फिर महाकाश्यप की परंपरा का सूत्र मिला बोधि धर्म उसमें अट्ठाईसवा गुरु हुआ महाकाश्यप के बाद और कहते हुए बोधि धर्म भारत भर में घूमा लेकिन कोई आदमी न मिल सका जो इतना धैर्यवान हो जिसे वो मौन में कुछ कहे और वो ले ले, तो उसे चीन जाना पड़ा और तब चीन में छह गुरुओं की परंपरा चली लेकिन फिर सातवां आदमी नहीं खोजा जा सका। वो जो फूल बुद्ध ने महाकाश्यप को दिया था वो बड़ा पुरस्कार था महाकाश्यप के सतत मौन का और धैर्य का चुपचाप प्रतीक्षा का इस महापथ पर जो यात्रा करते हैं धैर्य के सत्व में उन्हें अपनी आत्मा को नहलाना होगा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 परमात्मा कोई वस्तु नहीं थोड़ा कठिन मालूम पड़े परमात्मा एक भावदशा है वस्तु नहीं और धैर्य अनंत धैर्य आप में ही उस भावदशा को पैदा कर देता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं कोई आता बाहर से आप ही मन प्रतीक्षा करते करते परमात्मा हो जाते हैं जल्दबाजी अभी हो जाए आपके भीतर ही उपद्रव बनाए रखती तूफान चलता रहता है धैर्य में तूफान अपने आप खो जाते बुद्ध का बहुत जोर था महावीर का बहुत जोर है धैर्य पर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 सच तो यह है कि अधेरी करके हम बिगाड़ते हैं सब अधिक करके हम ही बिगाड़ देते हैं फिर जितना बिगड़ जाता है उतना अधेरी और बढ़ जाता है धैर्य करके हम साथ देते हैं और जितना धैर्य का साथ होता है उतनी सफलता हो जाती सफलता हो जाती तो और भरोसा बढ़ जाता है और धैर्य की संभावना बढ़ जाती है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 लेकिन ऐसे वृक्ष लगाने हों जो कि शाश्वत हों सनातन हों और जिनमें फूल सदा ही आते रहें और जो सदा जवा हों सदा हरे हों ऐसे शाश्वत वृक्ष लगाने हों तो फिर मौसमी फूल लगाने वाला जो मन है वो काम नहीं आएगा उससे बचना होगा भूमि चाहिए धैर्य की तभी शाश्वत के बीच पनकते सूत्र कहता है अपनी आंखों को बंद मत कर और दौर सुरक्षा के वजह से अपनी दृष्टि को मत हटा काम के वन उस व्यक्ति को विद्ध कर देते जो विराग को प्राप्त नहीं हुआ है यह दोजे तिब्बती शब्द है और एक बड़ी कीमती तिब्बती प्रक्रिया इसे थोड़ा समझना जरूरी है दूर जे का शादिक अर्थ तो है वज्र सुरक्षा आपके आसपास जैसे पत्थर की एक दीवाल बना दी जाए तो फिर कोई गोली आपको छू ना सकेगी कोई बंदूक से आपकी हत्या न कर सके। आपके शरीर पर अगर एक लोहे का कवच बिठा दिया जाए तो फिर वाहन आपको वृद्ध कर सकेंगे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 दौर पर बड़ा जोर रहा है और तिब्बत में इसके बड़े कीमती सूत्र खोजे हैं कि आदमी जिन जिन चीजों से बिंध जाता है असुरक्षित होता है न बिंधे असुरक्षित ना रहे तो भीतर क्या किया जाए क्या ऐसा कोई उपाय है ऐसा उपाय है थोड़े से हम उदाहरण समझे तो ख्याल में आ जाए आप एक रास्ते से गुजर एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती या सुंदर पुरुष दिखाई पड़ता आप कंपित हो गए भीतर वासना उठ गई तीर भीतर छिट गया आप वही आदमी नहीं है जो क्षण भर पहले थे वासना ग्रस्त थे क्या ऐसा कोई उपाय है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 विराग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है अपने चानो तरफ चित्त के चानो तरफ एक सुरक्षा की दीवार निर्मित करने की तिब्बत में जब भी कोई साधक गहरी साधना में जाना चाहता है तो गुरु पूछता है क्या तुझे दोर्जे उपलब्ध हो गया अगर दोर्जे मिल गया हो तो ही आगे बढ़ तुम कि खतरे हैं बिना दौरजे के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 अगर आप बैठे हैं और एक सुंदर स्त्री आपके पास से निकले तो यंत्र खबर देता है कि आप प्रभावित हुए नहीं। कि नहीं एक हीरा आपके सामने पड़ा हो तो यंत्र खबर देता है कि आप लालायित हुए या नहीं क्योंकि जब आप लालायित होते हैं तो आपकी विद्युत ऊर्जा उस हीरे की तरफ बहनी शुरू हो जाती है और जब लालायत नहीं होते तो आपके पास से कोई विद्युत ऊर्जा नहीं बहती हीरा वहां पड़ा होता है आप यहां होते दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होता इस अवस्था का नाम विराग भरत के संबंध में कथा को सारा राज्य छोड़कर चले गए और वो असाधारण व्यक्ति थे भरतरी क्योंकि राग को इतना जाना जितना ही किसी ने हो उन्होंने भोग को इतना जाना जाना जितना शायद ही किसी ने जाना हो और स्वभाव का जो भोग को इतना जान लेगा वो उससे छूट जाएगा अज्ञान में बंधन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 और दोनों ने कहा कि नजर मेरी पहले पड़ी है और मालिक ने थोड़ी देर में खून खराबा हो गया दोनों की में तलवारें घुस गई थोड़े ही क्षण में दोनों की लाशें पड़ी थी और खून पड़ा था चारों तरफ हीरा अपनी जगह पड़ा था भर हंसने लगे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 घड़ी अगर हम कुछ जांच सकते तो दो आदमी तीव्र वासना से भरे हुए हीरे पर टिके थे वो तलवारें ही, ही हीरे के पास नहीं टिकल टिक टिकार तो हो जाए वो हीरा उनके सारे जीवन को सत्व को खींच लिया हीरे ने खींचा ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि तो हीरे का कोई कसूर नहीं को पता ही नहीं वे खुद ही खींच गए अब सुरक्षित थे कोई दोनों के पास न था यह एक आदमी भरथरी भी वहीं बैठा था और यह हंसने लगा और इसे बड़ी हंसी आई क्योंकि जीवन का सारा उपद्रव प्रत्यक्ष हो गया उस घटना में सारा संघर्ष व्यक्तियों का समाजों का राष्ट्रों का सब प्रकट हो गया उस छोटी सी घटना ने जिसपे हम लड़ते हैं वो पड़ा रह जाता और हम नष्ट हो जाता भरथरी ने आंखें बंद कर ली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 इसलिए आप उनको विरागी मत समझ लेना यहाँ ये भी हो सकता था कि भरथरी थरी देखते हीरे को भाग खड़े होते वहां यहाँ हीरा पड़ा यहाँ मैं नहीं रुक सकता इसका मतलब था कि राग था दोरजे नहीं था पास में जो लोग भागते हैं संसार से उनके पास दोर्जे नहीं अन्यथा भागने की कोई जरूरत नहीं भागते इसलिए क्योंकि डर है अगर थोड़ी देर रुका तो हीरा जीत जाएगा मैं हार जाऊंगा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 टेक दिया है उसमें था नहीं खींच पाता क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मुझे दिखाई पड़ गई राग की व्यर्थता समझे फर्क को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 हीरा ऐसे ही पड़ा है कोई भी पत्थर पड़ा हो और हीरा पत्थर ही है। दिया हुआ मूल्य आदमी का एक कोहनूर को भी डालना और एक कंकड़ को भी डालना कंकड़ जरा भी शर्मिलदा ना होगा कोहनूर के सामने और कंकड़ एक बार भी प्रार्थना न कर करेगा परमात्मा से कि मुझे कोहनूर बना दो भी अकल के नूर बैठेगा कि मैं कोई कुछ खास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 वो जो कोहलू में दिखाई पड़ रहा है आदमी के भीतर का भाव है आदमी अपने को उनेल रहा है कोहलूर में और जो देख रहा है वो अपनी ही खूल उड़ जाए अगर व्यक्ति राग को ठीक से समझता जाए तो विराग को उपलब्ध होता है विराग वज्र है, और जब विराग की एक दीवार चारों तरफ खड़ी हो जाती है तो आप इस बड़े संसार में भी संसार के बाहर हो जाते फिर आप ठेक बाजार में बैठे हुए हिमालय पर हो सकते अपनी आंखों को बंद मत कर और दौे से अपनी दृष्टि को मत हटा संसार से आंखों को बंद मत कर बंद करने से कुछ हल हलना होगा संसार आंखों के भीतर खड़ा हो जाता है।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 और जंग लगी कुंजी ताले को नहीं खोल सकते एक तो कुंजी का मिलना मुश्किल और मिल भी जाए तो हम उसे जंग लगा लेते धैर्य की कुंजी में जंग लग जाती है कंपन से भय से जितना ही तू आगे बढ़ता है उतने ही तेरे पाओ को खाई खंडकों का सामना करना होगा और जो मार्ग उधर जाता है वह एक ही अग्नि से प्रकाश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 फिर कोई संगी साथी भी नहीं तो गुरु ने कहा कि मैं दिया जला के दे देता हूं। तो ये दिया चला। जला के गुरु ने दे दिया वो साधक अपने हाथ में लेके जब सीनिया उतर गया तो आखिरी सीनी पर गुरु ने कहा एक क्षण रुक, और फूक मार के दिया बुझा दिया उस साधक ने कहा ये क्या खेल करते हैं आप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 और फिर उस रास्ते पर जिसका तू पथिक मैं कोई दिया तुझे न दे सकूँगा अचानक मुझे ख्याल आया इसलिए मैंने फूक मार के बुझा दिया कि जब असली रास्ते पर दिया न दे सकूंगा तो नकली रास्ते पर भी दिया देने से क्या साहस है और ये दिया देके मैं तेरा भय बढ़ा रहा हूँ दिया बुझा के तेरा साहस बढ़ा रहा तू अंधेरे में उतर जा रास्ता मिल जाएगा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 रास्ते पर ना तो अंधेरा है और ना उजेला है रास्ता अंधेरा दिखाई पड़ता है क्योंकि हमारे भीतर दिया नहीं है और हमारी ही छाया चारों तरफ पड़ती है जगत और उस जगत के परमात्मा के नियम विपरीत ठीक ऐसे ही जैसे आप झील के किनारे जाके खड़े हो जाए और अगर मछलियां देखती हूं झील की तो उन्हें आपका प्रतिबिंब जो दिखाई पड़ेगा वो उल्टा दिखाई पड़ेगा सिर नीचा होगा पैर ऊपर होंगे और मछलियां समझेंगी कि आप उल्टे खड़े खड़ेंगे मछलियों को क्या पता है? कि झील के बाहर नियम उल्टे झील के बाहर जो आदमी सीधा खड़ा है जिसको हम सीधा कहते हैं झील के बाहर वो झील में उल्टा दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब उल्टे हो जाते हैं जिसे हम संसार कहते हैं वो झील के भीतर पड़ा हुआ जगत है यहाँ ये उल्टे इस सूत्र को समझने के लिए कह रहा हूं कि यहाँ छाया तभी बनती है आपकी जब आपके चारों तरफ रोशनी होती यहाँ प्रकाश होता है तो ही छाया बनती वहां जब प्रकाश नहीं होता तब छाया बनती है वहां के नियम उल्टे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 अगर आपके आसपास अंधेरा पता चलता हो तो भय को कम करना और साहस को बढ़ाना हम ध्यान में लगे, वो भी भय कम करने और साहस को बढ़ाने का उपाय हजार तरह से ये हो सकता है कभी छोटी छोटी बातों से हो जाता एक महिला ने भारतीय महिला ने मुझे आके कहा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 बड़ी अजीब सी घटना उसके एक कवि सम्मेलन में घटी कैलिफोर्निया में एक कवि सम्मेलन में अपने गीत पढ़ रहा था। गीत में ऐसे शब्दों का भी उपयोग था जिनको हम अश्लील कहते हैं। लेकिन गिन्सबर्ग का यह कहना है कि वे अश्लील शब्द हैं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 thinking about the afternoon meditation kirtan singing and dancing is one of the secret doors one of the deepest and the approach is very basic The first thing to be understood is don't take religion seriously you can sing and dance in it long faces are not needed and we have lived with long faces too much and too long and if you see the own things of the god it is said old and it creates the boulder now and not only now it has been always so but more so today now we need a dance and a laughing god the seriousness has killed religion irreligious people have a murky kind of religion ethics have not disdain religion the seriousness has killed religion the serious fits of a pristine prophet seriousness is a disease and because of the serious face of religion only deceased people were attracted those who were young alive laughing and dancing they they felt they are not for religion our religion is not for them so when they will become or deceased when life would have withered when energies are dimmed then when death will be coming near then they will seek the divine this proved the fetters and because of this the whole earth has become non-religious religion must be young alive fresh and then really you must have a different base i call that base festivity celebration it means attitude for happiness this afternoon meditation means all these things you have to dance in ecstatic mode allow your life energy flowing laughing singing celebrate life don't try to fight with it and in celebration you will transcend when you will become the winner in the morning we are doing catharsis when you have gone through catharsis now you need something to dance something to sing, sing about catharsis is negative you are just purifying yourself and when you are ready and purified feel a deep gratitude and sing and dance and completely merge yourself in the dancing and singing and the moment the dancer has disappeared and only the dance remains as you have entered the moment the singer has disappeared and only singing has remained as you have entered forget the dancer the center of the echo become the dance that is the meditation dance so deeply That you forget completely that you are dancing, and begin to feel you are the dance. The division must disappear. Then it becomes the meditation. If the division is there, then it is an exercise, good, healthy. But nothing can be said about it that it is spiritual. Then it is a simple dance. Dance. is good in itself as far as it grows it is good you will feel fresh and young after it but it is not meditation yet the dancer must go only the dance will remain what to do dance so totally because division can exist only if you are not totally in it if you are standing aside and looking at your own dance then the division will remain you are the dancer since you are dancing then dancing is just an act something you are doing it is not your being get involved totally be merged in it don't spend outside don't be an observer participate and let the dance flow in its own way don't force it just to follow it rather follow it don't force it allow it to happen it is a, it is not it doing but it ha happening and remain in the mood of festivity you are not doing something very serious just to play you're just playing with your own, own life energy playing with your own bio energy allowing our own bioenergy to move to move in its own ways just like wind bellows the river flows you are flowing and blowing feel it and be playful remember this world playful always with me it is very basic we call it in this country god's lila we call creation god's lila god's play nowhere in the world this concept exists god is the creator the jeeves the christian god it's a very serious thing very serious And very revengeful. He is not playing. He is sitting on the throne as a judge to condemn. In this country, we have evolved a totally different attitude: the attitude of play, not of creation. God has not created the world; it is his play. when you create something it becomes different from you when you paint when the painter can die but the painting will remain you paint and the painting has become separate from you this play is just like dance the dancer and the dance are one if the dancer dies the dance will die you cannot preserve the dance without the dance that's why we call god the dancer shiva the dancer this world is not a creation separate from the divine it is divine and everything is just a play and god not your judge Because he is not separate from you, he is you. Allow your divine to be full of, allow your divine to be dancing and singing and celebrating, and only then you approach it, and only then it becomes revealed to you. So don't approach this. in a search in a serious way it is not something like work it is just like children play and and one thing more it is not work it is play it is not even a game because game has rules play has no rules that's the difference when you are in a game you have to follow rules when you are in bliss you have to follow just your own life energy follow it and flow with it forget yourself and let there be dancing and singing and you will reach a very deep source within you and many new flavors will come to your life many new dimensions will open but allow your life energy and remember always your life energy is more wide than you once you know your life energy and can allow it to lead you then you will come to feel what type of a fool you were before It's stupid you were trying to lead life you were trying to force life you were trying to force greater energy with your mind poor concepts mental concepts you were trying to fix a window on that car you are just the frame don't be too much concerned with it be concerned with the life source the force the energy that is within you And singing and dancing, I hope the frame may break any day, and you will throw the frame away, and life energy will be freed from it. Once freed, you have a different quality. That quality is divine. That is not human. Now get ready for the meditation. सुबह के ध्यान के लिए तैयार होंगे थोड़े फासले पर हो जाएं, फील इेस अराउंड यू सो यू कैन जम्प एंड सेलिब्रेट द होल थिंग आंख पर पट्टियां बांधने क्लोजर आइज विद बैंडेज पत्तियां बांध लें पूरे मुक्त भाव से परिपूर्ण भाव से प्रवेश करें get involved in it totally, no inhibitions, no withholding.